समस्या इस प्रसंग की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि चरण धोने की बात नहीं है पर केवट कहता है मोहिपद पखार मोहिपद पद पदू मखार होद पद पद, पद कहो पद पद पर्द पर्द पर्द। मुझे चरण कमल धोने के लिए कहो अच्छा अब एक बात सोचो कठिनाई यही है राम जी से केवट कहता है कहोगे तो चरण धोऊंगा अच्छा केवट वैसे ही चरण धोने लगता तो क्या भगवान मना करते किसी को नहीं किया पर कठिनाई यहां चरण धोने की नहीं है वो कहता है जब कहोगे तब धोऊंगा समस्या है कहने की आप ऐसे सोचो किसी श्रद्धेय पुरुष के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो आप उसका चरण छुएं वह क्यों मना करेगा किसी श्रद्धे पुरुष के आप चरण छुए ठीक है पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने चरण आगे बढ़ा के कहकर चलो छुओ, अपने चरण फैला के चलो छुओ, कल्याण चाहे तो छुओ। ऐसा तो कोई वही कर सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध ना हो ना। अच्छा फिर राम जी जैसे संकोची से कैसे आशा की जाए कि वो कहेंगे हमारे चरण धो अब राम जी संकोच बस अब सोचे कैसे कहेंगे हमारे चरण धो और केवट कहे कि जब कहोगे तभी धोऊंगा उसके पहले धोऊंगा नहीं अब है अटपटी बात कि नहीं राम जी ने कहा केवट हमसे कहलाओ मत धो लो बहुत लोग हुए जिन्होंने हमसे बिना पूछे हमारे चरण धो तो लिए तुम भी धो लो वट बोला सुनो महाराज जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी पर यहां गरज हमारी नहीं आपकी है जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धोए उन्हें भाव सागर से पार जाना होगा पर यहां मुझे नहीं आपको पार जाना है और अगर पार जाना हो जो प्रभु पार पार पार जो प्रभु पार अवसी ग जो रूप अवश्य मुहि पद पदुम पखड़न कहू मोहिपद पदुम पखड़न कहू जो प्रभु पार ग जो, प्रभु पार जो प्रभु पार कहो कभी धोगा चरण राम जी ने कहा अच्छा हम चरण धुला लें तो केवट बोला हम पर कोई एहसान करोगे चरण धुला लोगे तो आपको पार कर दूंगा एक सुविधा दूंगा औरों से उतराई लेता हूं आपसे नहीं लूंगा राम जी ने कहा हमसे क्यों नहीं लोगे कहा इसलिए कि आपके पास देने को होगा ही क्या सब छोड़कर तो आए हो जब आप इतना छोड़ सकते हो तो हम उतराई नहीं छोड़ सकते <laughs> तो जो बात आप बाद में कहो तो हम पहले ही कहे दे रहे हैं। चिंता मत करो हम उतराई नहीं लेंगे राम जी मुस्कुराए अच्छा तब तक केवट का बेटा खड़ा था बोला पिताजी सुनो सुनो ये कितने ही चरण धुला लें इन्हें नाव में मत बैठाना डर तो चरण से ही है नहीं हाथों से भी डर है हाथों से क्या डर है चरण तो इन्होंने शिला को छुलाए वो नारी बन गई केवट का बेटा बोला हाथ भी तो इन्होंने जनकपुर में धनुष को छुलाए थे तो टूट गया अगर छुअत शिला भई नारी सु तो छुअत ही टूट पिना कुराना तो हाथ छुलाने से धनुष जैसी टूट जाएगी तो किसी भी दशा में इनको नाव में बिठा लो ही मत लक्ष्मण जी को लगा कि बाप है सो है बेठा और गजब लक्ष्मण जी ने केवट से कहा केवट तो बड़ा अभागा भगवान घाट पर आए तो उनसे बहस कर रहा है और भगवान नाराज हो गए और लौट गए तो केवट बोला होंगे ही नहीं नाराज यही मरम तो मैं जानता हूँ कही तुम्हार मरम में जाना क्यों नहीं लौटेंगे क्योंकि श्री सीता मैया संग में है और म रम कितना अच्छा शब्द है म रम इधर से भी मरम उधर से भी मरम हमारे संतों में कहेते क्या रकार राम चंद्र हैं मकार मात जान की तो रकार हैं राम जी और शुरू में भी मकार और अंत में भी मकार ये रकार तो मकार से संपुटित है और मकार माता जानकी कृपा का राम जी तो कृपा से संपुटित हैं इधर भी कृपा उधर भी कृपा कृपा को छोड़कर ये ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं कृपा जहाँ रखेगी वहीं रहेंगे ये मरम्म में जान गया था तुम्हारा मरम्म में जाना और एक बात यह भी है इन्हें सब कुछ आता है लक्ष्मण जी ने कहा केवट बोला सब कुछ आता है पर इन्हें तैरना नहीं आता तारना तो आता है तैरना नहीं आता अगर तैरना आता होता तो नाव वाले के घाट पर क्यों आते है? और इसलिए ये जाएंगे ही नहीं मैं मर जान गया अच्छा ठीक है तो तू ही बात कर केवट बोला सुनो महाराज पद कमल धोए चढ़ाइ ननाथूत राई चो पदकम हो चढ़ाई ना ननाथ उत्ई बदता धोज चढ़ा जी नाम ननाथ उतराय ज पद त मेर पद कम नाथुराई चौ पद कम धोय चढ़ा ननाथ उतराई चौ पद कौन धोय चढ़ाई नाम नना धूतराई चौक पद कद पद कमल पद कमल पद कम आपके चरण कमल धोकर नाव में बिठा के पार कर दूंगा उतराई नहीं लूंगा श्री राम जी ने कहा नहीं लोगे और कोई उपाय बताओ केवट बोला एक उपाय है क्या इस घाट से थोड़ी सी दूर पर गंगा जी में केवल कमल कट पर्यंत जल है वहां से निकल जा राम जी ने कहा वह ठीक है, है जगह बताओ लक्ष्मण जी बोलो जगह बताओ कि वट बोला महाराज अभी सवेरे सवेरे का समय है यात्रियों का आना शुरू हुआ है और मैं आपको वो जगह बताने जाऊं जहां कमर कमर तक जल है तो सभी लोग देख लेंगे फिर मेरी नाव में बैठेगा कौन व्यवसाय की बात है तो कुछ तो कहो केवट ने काग में एक ही बात कह रहा हूं उतरा ही नहीं लूंगा मोही राम आ राम दशरथ सपथ सब ची तो राम मई राम मई ह O, Mohira, Mohira, Mohira, Mohira, Ram, Ram. स्वामी जी महाराज की जय सब संतन की जय केवट कहता है मैं उतराई नहीं लूंगा मोह राम रावरी आना राम जी आपकी सौगंध अच आगे के शब्द का अर्थ दशरथ शपथ सांची कहो अब सामान्य अर्थ तो बड़ा विचित्र लगता है कि मेरी बात बिल्कुल सही है राम जी की सौगंध और राम जी से बोला और आपके पिताजी की सौगंध रावर दशरथ शपथ यह तो ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे कि हमारी बात बिल्कुल सही है और कोई पूछे प्रमाण और कोई सामने वाला कहे कि आपकी कसम आपके बाप की कसम हमारी बात है अटपटी बात लेकिन मैं निवेदन करूँ केवट यह नहीं कह रहा है ना वह बोलना नहीं आ रहा है उसे पर बोलना तो कुछ और चाह रहा है राम जी मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं और आप ऐसे न समझें कि इस सौगंध से मैं विचलित हो जाऊंगा मैं आपकी सौगंध ऐसे ही कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ दशरथ जी ने सौगंध की तो वचन नहीं तोड़ा आपको भी छोड़ा पर वचन नहीं तोड़ा क्योंकि आपकी सौगंध की थी और मैं भी आपकी सौगंध वैसे ही कर रहा हूं जैसे दशरथ सपथ यह मुहावरा है जैसे लोग कहते भीष्म प्रतिज्ञा तो केवट कहता है मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं जैसे दशरथ जी ने आपकी सौगंध की मैं भी वचन तोड़ूंगा नहीं मोही राम रावरी आन दशरथ शपथ और सचमुच सौगंध की महिमा तो प्रेमी जन जानते हैं भक्त जन जानते एक सज्जन एक संत से बोले गुरुजी जी हाँ बोलो अपना एक फ़ोटो दे दो गुरुजी बोले हमारी फोटो क्या करोगे पूजा में रखो नहीं पूजा में तो बहुत भगवान की फोटो है वो आपका वहाँ है ही घर में है तो जब है तो आप काहे को चाहिए दुकान में रखेंगे तो लोगों ने कितना भक्त है दुकान में भी रखेगा पर गुरुजी समझ गए बोले दुकान में क्यों रखेगा वहाँ दुकान चलाएगा कि पूजा करेगा दुकान में क्यों रखे ऐसा हाथ जोड़ के बोला गुरु आप जानते ही हो सामान बेचना होता है तो झूठ सच बोलना होता है तो कसम खाने के लिए चाहिए फोटो रख के रहेगी तो कहेंगे <laughs> अरे इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए मोहि राम रावर दशरथ शपथ सब सांची कहु मारी पाए पख पे पाए पखारे बरु तीर मारही लखन पे जब लगी न पाय पख तब लगी पाए पाए, पाए। हो पंगारियों रुते तब लगी नाथ कृपालु पार उतार Me tulsi das, kripal pal mutar ho tabai tulsi das das. लक्ष्मण जी को लगा कि बड़ा अटपटा व्यक्ति है। भगवान ने सुभाव शील बस ढील दे दी अब ऐसी घटना घटी ऐसा उल्लेख नहीं है लक्ष्मण जी के तुणीर में बाण हाथ गया बाण निकाला तैयार तो हो जा लक्ष्मण जी डरा रहे थे डरा दें पर केवट भी डरने वाला नहीं अच्छा एक बात आपने देखी व्यक्ति जब सहज होता है तो भीतर से बना बना कर बोले हुए शब्द नहीं निकलते दो लोग थे रेलगाड़ी में चढ़ना था तो दोनों बड़े शिष्टाचार से बोलते थे नहीं नहीं भैया जी पहले आप दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं श्रीमान जी पहले आप अब रेलगाड़ी रुकती थोड़ी देर थी श्रीमान जी आप नहीं आदरणीय आप और वो कहे आदरणीय वो कहे श्रीमान जी भैया जी वो कहे नहीं नहीं भैया भाई साहब दोनों शिष्टाचार कर रही चली गई तो अब श्रीमान जी भैया जी वो आदरणी तो भूल गए अगर झट तूने नहीं चढ़ने दिया झत तूने नहीं चढ़ने दिया अब निकली सही सही भाषा अच्छा केवट भी आप इस प्रसंग को पढ़े इतनी देर से कह रहा है चरण कमल रज कहा सब कहां आप प्रभु आपके चरण कमल फिर दोबारा बोला मोह पद पदुम पखारन कहो पद पदुम तीसरी बार फिर बोला पद कमल धोए राम जी लक्ष्मण जी ने सोचा कि इतनी देर से चरण कमल पद कमल पद पदुम बोल रहा है और कहना मान नहीं रहा है हाँ तो लक्ष्मण जी ने जो बाण निकाल के धनुष पे चढ़ाया केवट भूल गया चरण कमल पद कमल पद पद नहीं जैसे ही बाण देखा तो क्या बोला बरुतीर मार लखन पे जब लगना पाए पखा रही जब तक पाँव नहीं थोड़ू लक्ष्मण जी बोला अब आया ठिकाने <laughs> पर केवट का भाव बड़ा अद्भुत है लक्ष्मण जी का चढ़ा हुआ बाण देखा धनुष पर तो तुरंत बोला ठीक है चलाओ बा आज मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है मरूंगा किस जगह जहा निर्मल गंगा की धारा है मरना तो एक दिन है एक संत कहते थे हर जगह लिखा है आप देखते हैं यहाँ फूल तोड़ना मना है यहाँ प्रवेश करना मना है यहाँ पार्किंग करना मना है दिखे? पर वो संत अपनी मस्ती में कहा करते कि ये कहीं नहीं लिखा मिलता कि यहाँ मरना मना है और वही संत मुझे उनके श्री चरणों में रहने का अवसर मिला मुस्कुराते हुए कहते थे कि दो बार मरना नहीं है एक बार बचना नहीं है बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचेंगे केवट भी कहता है कि मरना तो है ही पर आज जैसा मौका कब मिलेगा भक्त के बाण से मरू मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है और जगह कौन सी स्थान कौन सा मरूंगा किस जगह जहा निर्मल गंगा की धारा है गंगा जी के किनारे और देख कौन रहा है मरूंगा सामने किसके मरू मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं मरूंगा किस खता पर करुणा निधि के धोता करुणानिधि स्वयं सरकार देख रहे हैं श्री राम जी देख रहे हैं और अपराध यही चरण धो रहा सरकार के प्राणन ते प्रिय बंधु वही वो बाण ते मारत है मरता हूँ कहाँ सुचि गंग की तीर शरीर सो प्राण सिद्धारत है समूह के ही के सुविनीत सुनो रघुनाथ सोनाथ निहारत है अपराध यही इस दास का है प्रभु के पद पद्म पख रथ अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने न क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूँ राघव चरण धुलान है हमारी राघो चरण धुला ये आन है, हमार। है हमारी राघव चरण दुला आन है हमारी राघव चरण यान हमारी है हमारे राघो चरण दो दशरथ सपथ सी सुन लो सौगंध है तुम्हारी राघो चरण दुला है हमारे भैया लखन तुम्हारे क्योरी चढ़ा रहे भैया लखन तुम्हारे क्योरी चढ़ा रहे हैं सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे रंग के इशारे पे मुझको डरा रहे हैं लेकिन चलने की यहां एक भी नडपट डाट है क्योंकि ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है ओ, ये अयोध्या गंगा का काट राघो चरण बुला लो ये आन है हमारी राघो चरण झुलाो ये आन है हमारी राघो चरण बुला आन है हमारी हमारी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहस करुणा एन चित जान की लखन तन। केवट के वचन तो अटपटे हैं पर प्रेम में लिप्त श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं सरल है केवट सरस है केवट पर बेहसे करुणाएन राम जी दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मानो मुस्कुराहट के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी मुस्कुराओ केवट की हटपटी बात सुनकर ही मुस्कुराओ इस परिस्थिति में भी प्रसन्न रहो राम सहज आनंद निधान कई बार सरलता में भी व्यक्ति ऐसी बात कह जाता है जो बात अटपटी भी हो पर हृदय को हर्षित कर देती है एक महात्मा गए राजस्थान राजस्थान में भी बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र में और पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में, में एक कोने में एक गांव था महात्मा गए एक सज्जन अपने घर ले गए कि महाराज चलो वो घर भी बहुत दूर था जिस गांव में वो रहते थे दूर उन्होंने कहा कि महाराज हमारी माता जी नहीं आ सकती आप दर्शन दे महात्मा गए स्वागत सत्कार परिवार वालों ने किया अब उन्होंने अपनी वृद्ध माता से कहा कि महाराज आए हैं प्रणाम करो तो बिचारी वृद्धा माता अपनी टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली गोरू थारे खुर छू अब एक तो गुरु को गोरू कह रही थी चरणों को खुर महात्मा जी ने कहा कि ये व्यक्तिगत अपमान की बात तो नहीं है लेकिन इसको समझाना चाहिए मान लो और कोई संत आए तो ऐसे ही बोलेगी चरणों को खुर बताएगी तो अब महात्मा जी डांट तो सकते नहीं थे अपनी मधुर शैली में बोले कहने लगे माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से नरक जाओगी नरक उस बिचारी ने नरक का नाम ही नहीं सुना था उसने सोचा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे कोई अच्छी जगह होगी तो so हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारा कहां भाग के जो नरक जाए हमारा कहां भाग के जो नरक जाए नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले है प्रभु हमें कहा <laughs> महात्मा इतने प्रसन्न हुए जब बात तो बेतुकी थी लेकिन उसने व्यंग में नहीं कही थी सरलता से तो उसकी सरलता पर देखो सरलता पर दो ही रीझते हैं बनावट पर दुनिया रीझती है पर सरलता पर या तो महात्मा रीझते हैं या परमात्मा रीझते हैं केवट की सरलता पर रीझ गए बेहसे करुणा चित जान की लखन तु पर केवट के मांग की चौपाई वही जो प्रभु पार अवसिगा चाहू मोहिपद पदुम पखारन कहा मुझे चरण धो लेने की आज्ञा दो अब राम जी ने सोचा कि आज्ञा कैसे दे तो श्री राम जी ने सोचा घुमावदार ढंग से बात कह कि जब व्यक्ति सीधे नहीं कहता तो घुमावदार ढंग से कहता है। तो राम जी ने कहा कृपा सिंधु बोले मुसुकाई सोई कर कराव न जाई का तू वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए बच जाए सोई कर वही कर ले सोई कर सोई करु जही तब ना ज तब नाव तब तो नाम जाए कराये सोई करई तब नाम जाए ना, तब ना नब नाव नाव तब नाव नाव ना ना। बोले तो वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए ये नहीं कहा कि चरण जिससे तुम्हारी नाव न जाए वही कर लो कई बार सीधे बात नहीं कह पाते तो ऐसे ही कहते आदमी के घर मेहमान आया दोपहर को भोजन करा दिया लोभी था शाम को कराना नहीं चाहता था तो बेटे से बोला कि शाम के रात्रि के भोजन के लिए हमसे पूछने तब आना जब मेहमान पास में बैठा हो बेटा गया पिताजी शाम को साग कौन सा बने दाल कौन सी बने तो बोला शाम को फिर भोजन अभी थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया था अब रात को फिर भोजन करें हम कोई राक्षस हैं हमारी तो इच्छा नहीं मेहमान से पूछ लो और मेहमान करे तो राक्षस है बेचारे मेहमान ने भी कहते नहीं नहीं नहीं कोई इच्छा नहीं एक महात्मा गए किसी के यहाँ निमंत्रण में भिक्षा करने वृद्धा माता थी तो उसने भोजन की थाली परोस दी महाराज मेरे बड़े भाग्य संत पधारे प्रसाद पाव भगवान का जो कुछ रूखा सूखा है पंखा लेकर हवा करने बैठ गई हाथ जोड़ अब गांव की घटना बुढ़िया अकेली थी सब परोस दिया पापड़ परोसना भूल गई पीछे रखे थे थाली और बुढ़िया उधर देखे नहीं और महात्मा जी उधर ही देखे अच्छा मन की आदत होती है करोड़ों की चीज़ मिल जाए तो दो कौड़ी की लगती है और दो कौड़ी की न मिले तो करोड़ों की लगती है अब पूरी थाली पर ध्यान ना जाए पापड़ की तरफ ध्यान जाए अब ऐसे मांगने में संकोच लगे से बोले माताजी भगवान की बड़ी कृपा जो दर्शन हो गया नहीं तो नहीं क्या महाराज रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला बहुत लंबा था कितना बोले यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी इतना लंबा अरे महाराज वो तो मैं पापड़ परोसना भूल ही गई महात्मा तो बोले नहीं हम तो बता रहे देखे पापड़ की थाली नहीं हम तो बता रहे सांप कितना लंबा था तो राम जी ने भी कहा सोई करू सोई करू जे ही तब नब न जा कर जिससे तेरी नाव ना जाए बच जाए पर केवट बोला सोई कर नहीं साफ साफ कहो साफ साफ कहो साफ हां भगवान को कहना पड़ा प्रवल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु का नियम बदल के देखा प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान ट लेटल तल जाए अपना मान ट लेटल तल जाए भक्त का मान लटल के हथ कमान देखा प्रवल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते हाँ प्रवल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा प्रभु का देख भगवान भी प्रेम पराधीन है बोले बेगियानी जल पाए पखारू होता पारू होत बिलम्ब उतार उ पारू आज्ञा मिल गई केवट राम रजा यवा पानी कठवता भरिले आवा अति आनंद उमगिया अनुरागा चरण सरोज पख आनंदित होता हुआ कठौते में जल भर लाया अब उस दृश्य को देखें कठौते में भरा जल कठौता रख दिया एको। सामने नीला मुझे श्री रघुनंदन राम खड़े हथेली आगे बढ़ाई राम जी का दायां चरण कमल अपनी हथेली पे रखा दाए हाथ से कठौता उठाया जल छोड़ दिया लगा चरण धोने उसको लगा ये वही चरण है जिन चरणन थे निकसी सुरसरी सुरसरी गंगा जी का जन्म जिन चरणों से हुआ मन भाव से भर गया लक्ष्मण जी ने देखा केवट भाव के कारण चरण धो रहे हो केवट वो नहीं छोटी नहीं, सरकार हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं भाव को छिपाए हुए है लेकिन भूल ही गया तो भगवान एक पांव से खड़े भाव ही सर्वस्व है भाव ही आधार है और भाव से भजले इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है राम जी ने कहा चरण धुल गया केवट बोला हाँ महाराज धुला तो लेकिन तब तक प्रभु ने चरण नीचे रख दिया केवट बोला गड़बड़ी हो गई सरकार चरण तो धुल गया था मेरी फटी दुपटी से पोंछ तो लेने देते गीला रह गया आपने धरती में रख दिया धूल लग गई दोबारा धोना पड़ेगा लक्ष्मण जी बोले प्रभु हो चुके पार चरण तो धुलने के बाद गीला रहेगा गीला रहेगा तो धूल लगेगी कभी ये धुलाओ कभी ये धुलाओ कभी ये। राम जी ने कहा कि हम एक पांव से खड़े हैं केवट बोला सरकार सुनो गौतम तीय तारन अधम उदाहरण है प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए धोए चरण को बिनु पोछे धरणी में धरो लागी रज फेर ब्रह्म दुगुन ना कीजिए राम जी बोले हम एक पांव से खड़े हैं सो बोला रेखन में जड़ेक केते देख देख धो आप एक पगते खड़े याते न कीजिए आप खींचे नहीं अगर एक पांव से खड़े हैं जिन विचारों के एक पांव होता वे भी खड़े होते दीवाल का वृक्ष का लकड़ी का सहारा लेकर राम जी बोले तो हम किसका सहारा लें केवट बोला चाहो अवलंब तो बिनीत जू लीजिए आप मेरे माथे पे हाथ रख लो राम जी मुस्कुराए अब तक तो भक्त यह कहते थे कि प्रभु मेरे सिर पर आप हाथ रख दोगे तो मुझे सहारा मिल जाएगा पर केवट कहता मुझे नहीं अगर तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरे माथे पे हाथ रखा कब हूं सो करोज कर रघु नायक धरी हो नाथ शीश मेरे कबहू पंकज भगवान का करकमल केवट के माथे पर केवट धन्य हो गया बरसे पुष्प वरसाने लगे देवता बरसे सुमन सो सिया बर से सुमन सोर सिया बर से सो yehi sama sa ama sama yehi sama sa कार हो रही है और देवताओं को भी लगता है कि अब तक तो यह देखा था कि भक्त भगवान के सामने एक पांव से खड़े रहते हैं आज भगवान भक्त के सामने एक पांव से खड़े हैं पाद प्रक्षालन हुआ भगवान ने कहा चरण धुल गए केवट अब तो पार कर दो केवट बोला आपके लिए घाट का नियम थोड़ी तोड़ थोड़ा ही दूंगा राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा लक्ष्मण जी बोले अभी किया और मुझे लगाओ पता नहीं कौन कौन से नियम बताएगा अभी तक तो। भगवान ने कहा कौन सा घाट का नियम रह गया घाट का कौन सा नियम शेष है प्रभु इस घाट का एक नियम है जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करते हैं बाद में आते हैं उन्हें बाद में तो यहाँ कौन है जो अब तक पार ना हुआ हमें तो दिख नहीं रहे केवट हाथ जोड़ के बोला प्रभु अगर आपको दिख गए होते आपकी दृष्टि में पड़ गए होते तो पार ही न हो गए होते कौन है यहाँ केवट बोला मेरे पूर्वज पुरुखे तो तुम्हारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा का जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का हुआ महाराज भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रकट हुई थी और आज केवट के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी केवट के कठौते में प्रकट हुई हैं प्रभु के चरण धोया पद पख जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए आनंदित हुआ बिन कीन गया पुरखा तरीगे अब प्रभु को नाव में बिठाया मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहदी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बेदी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बह